श्री कृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास वे कभी हंसते कभी रोते और कभी समाधि से निश्चल हो जाया करते थे इस प्रकार सारी रात बीत जाती थी वह कैसा अद्भुत आविर्भाव था कैसा विलक्षण आवेश देखकर भय से मेरा शरीर कांप उठता और मैं सोचती कब सवेरा हो भाव समाधि के बारे में मैं उस समय कुछ भी नहीं जानती थी एक दिन उनकी समाधि भंग नहीं हो रही थी यह देखकर भय से रोते हुए मुझे हृदय को बुलाना पड़ा था वह आकर जब उनके कानों में भगवान नामोच्चारण करता रहा तब कहीं उनकी समाधि टूटी तदनंतर मुझे इस प्रकार भय से कष्ट पाते देख उन्होंने स्वयं सिखला दिया इस, इस प्रकार का भाव देखने पर अमुक अमुक नाम व बीज मंत्र सुनाना तब से मुझे पहले जैसा भय नहीं होता था उनके कथनानुसार नाम व बीज मंत्र के सुनाने मात्र से वे सहजावस्था में आ जाया करते थे फिर बहुत दिन इस प्रकार व्यतीत होने पर भी इस आशंका से कि कब उन्हें किस प्रकार का भावावेश हो जाए मैं सारी रात जागती रहती थी मुझे नींद बिल्कुल आती ही नहीं थी एक दिन जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उसी दिन से उन्होंने मुझे नौबत खाले में अलग सोने के लिए कहा परमाराध्या सीमा का कथन है कि दीपक में बाती किस तरह रखनी चाहिए घर के लोग कौन कौ, कैसे हैं तथा किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए दूसरों के घर जाने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि सांसारिक विषयों से लेकर भजन कीर्तन ध्यान समाधि तथा ब्रह्मज्ञान तक की शिक्षाएं श्री कृष्ण देव से उन्हें प्राप्त हुई है हे गृहस्थ मानव तुम्ही बतलाओ कि तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह अपनी पत्नी को शिक्षा प्रदान करते हैं आज से यदि किसी कारणवश तुम्हारा तुक्ष शारीरिक संबंध समाप्त हो जाए तो तुम में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो आजीवन अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार सम्मान भक्ति तथा निस्वार्थ प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं इसीलिए हमारा यह कहना है कि विवाहित होते हुए भी एक दिन के लिए भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित न कर इस युगावतार ने केवल तुम्हारे लिए ही इस तरह के अद्भुत तथा पूर्व प्रेम लीलाओं का विस्तार किया है या उन्होंने इसी उद्देश्य किया है कि तुम्हें यह शिक्षा प्राप्त हो सके कि इंद्रिया शक्ति के अतिरिक्त विवाह का और भी कोई महान आदर्श है एवं उस उन्नत आदर्श को अपना ध्येय बनाकर अपने विवाहित जीवन में यथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी तुम दोनों धन्य हो सको साथ ही महान मेधावी महान तेजस्वी गुणवान संतानों के माता पिता बनकर भारत के वर्तमान दुर्बल श्रीरहित तथा सामर्थ्यहीन समाज को धन्य बना सको श्री रामचंद्र श्री कृष्ण बुद्ध ईसा श्री शंकराचार्य श्री चैतन्य देव आदि के रूप में पूर्व युगों में संसार के समक्ष जिस लीला को प्रदर्शित करना लोग गुरुओं के लिए आवश्यक नहीं हुआ था वर्तमान युग में तुम्हारे लिए श्री राम कृष्ण देव के द्वारा वही लीला प्रदर्शित हुई है आजीवन कठोर तपस्या तथा साधन प्रभाव के बल पर विवाह बंधन का यह अदृष्टपूर्व पवित्र सांचा अभी सर्वप्रथम जगत के सामने प्रस्तुत किया गया है अब तो जैसे कि श्री राम देव कहा करते थे तुम अपने जीवन को इस आदर्श साँचे में ढालकर नवीन रूप से उसे निर्माण करो किंतु गृहस्थ मानव ने अभी तक किंतु कहना नहीं छोड़ा ठीक है हमारे भजन साधन के संबंध में जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे इस किंतु के उत्तर में हम उसी का उल्लेख कर रहे हैं तुम लोगों ने यह समझ रखा होगा कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति एक एक रामकृष्ण देव बनेगा न नौमन तेल होगा न ना राधा नाचेगी यह प्रचलित कहावत है सर्वथा असंभव अर्थ में इसका प्रयोग होता है संसार में रामकृष्ण देव एक ही होते हैं जगत में सिंह एक ही रहता है हे गृहस्थ मानव तुम्हारे किंतु के उत्तर में हमारा यही कहना है कि श्री रामकृष्ण देव की तरह पत्नी के साथ रहकर एकदम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर की बात है यदि श्री राम कृष्णदेव भली भाति जानते थे एवं जानते हुए भी उन्होंने जो इस प्रकार का आदर्श तुमको दिखाया है उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि तुम भी कम से कम एक आना भर अथवा आंशिक रूप से ही उसका पालन करो किंतु यह जान लेना कि उस महान आदर्श का पालन कर यदि तुम स्त्री जाति को जगदम्बा की साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में देखने तथा उसे हार्दिक निस्वार प्रेम प्रदान करने का प्रयास न करोगे जगत की मातृतुल्य स्त्री मूर्तियों को केवल भोग की सहायक पराधीन दासी समझकर सदा उन्हें पशु भाव से ही देखते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा यह जान लेना कि तुम्हारा विनाश अत्यंत निकट तथा अवश्य है श्री कृष्ण के कथन की उपेक्षा करने के कारण यदवंश की जो दशा हुई थी उसे सोच लेना ईसा की बात की उपेक्षा करने से यहूदी जाति की जो दुर्दशा हुई थी उसे न भूल जाना युगावतार की उपेक्षा करना सदा सभी जातियों के लिए ध्वंस का कारण बना है